वह तो उन्हें भूल ही चुका था महाकाश्यप को आते देख कर उसे कुछ दिखाई ही न पड़ा वो तो अपनी जंजीरों में बंधा अपनी भाव तृष्णा से परेशान सोचता जा रहा होगा क्या फांसी लगने वाली है कैसे बचूं क्या करूं कैसे भाग जाऊं रश्वत खिलाऊं या कि मरना ही पड़ेगा वो तो हजार चिंताओं में घिरा होगा उसके आसपास तो बहुत बादल रहे होंगे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 <intenting> <kritishing> मृत्यु से अमृत की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर असत से सत्य की ओर जिसे उपनिषद कहते हैं अस्तो मा सदक मुझे असत से सत्य ओर ले चलो मृतोर मा अमृत कमे मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो तमसो मा ज्योतिर कमे मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो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 उसको अनुभव करके वह संवेग को उत्पन्न हो गया संवेग का अर्थ होता है वह वहां वह नहीं रहा सिपाहियों के बीच घिरा हुआ संवेग को उपलब्ध हो गया मतलब वह वहां वह पहुंच गया जहां पंद्रह बीस साल पहले भिक्षु था महा स्थिविर का शिष्य था महा काश्यप के चरणों में बैठता था बीच के दिन मिट गए जैसे पूछ गए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 तुम कष्ट भी नहीं भोगना चाहते हो उपलब्धि भी वही करना चाहते हो जो बेईमान कर रहा है तुम चाहते हो कि हम अपने घर में भजन कीर्तन करते हैं, हमको लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते मुरारजी भाई को क्यों बनाते तो बयासी साल हजार तरह की झंझटें भी झेलनी पड़ती है कितनी धक्का मुक्की कहां कहां से खींचे जाते कहा से निकाले जाते कहीं कामराज योजना कहीं कुछ कहीं कुछ मगर कुछ लोग जिद्दी कर लेते हैं वो कहते हैं चाहे सो सौ जूते खाएं तमाशा घुस के देखें तो देखेंगे चाहे कितनी पिटाई हो मगर ये प्रधानमंत्री और मैं विनम्र नेरहंकारी अपने घर में बैठा हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और कुछ करता भी नहीं मुझे लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे अब तुम परेशान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 सब दुखम पसम जो राग में अनुरुख हैं वे अपने बनाए स्रोत में वैसे ही फंस जाते जैसे मकड़ी अपने बनाए जाले में फंस जाती